कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा डैश पाठ डॉट ब्लॉक किशोर चौधरी की कहानी चौराहे पर सीढ़ियां वर्षों धूप में चलने और जाड़े में ठिठुरने के बाद अनमनी उदास खड़ी रहने वाली सीढ़ियां एक दिन हमारे बरामदे से अलग होकर बाहर की ओर निकल पड़ीं। इन सीढ़ियों के ऊपर जूते पॉलिश करने का काला ब्रश रखा रहता इनके नीचे मां सब बच्चों के जूते रखती थी ये सीढ़ियां भी बढ़ती हुई उम्र की तरह बढ़ी थीं। हर दो तीन साल में सीढ़ियों में भी दो तीन पायदानों की बढ़ोतरी हो जाती कुछ ही सालों में सीढ़ियां छत से दो कदम नीचे रह गई थी मां गेहूं सुखाने के लिए छत पर जाती वो आखिरी दो सीढ़ियों पर ऐसे खड़ी होती जैसे किसी नन्हे बच्चे को दीवार पर चढ़ने से पहले देखा जा सकता हो फिर वो अचानक से एक छोटी छलांग लगाती और छत पर पहुंच जाती सीढ़ियों पर कई बार उड़ सकने वाली चिड़ियां भी खुशी से फुदकते हुए चढ़ना पसंद करती उनको इस तरह फुदकते हुए देखने की आदत होने से पहले ये हमेशा अचरज की बात होती थी कि ये चिड़ियां जब उड़ना जानती हैं तो फिर आखिर फुदकते हुए सीढ़ियां क्यों चढ़ती हैं ये कई बार सुना गया था कि कुछ लोग रिश्तों को सीढ़ी बनाकर चढ़ जाते हैं और फिर वापस लौटना भूल जाते हैं लेकिन ये कभी नहीं सुना कि चलने में समर्थ लोग नीचे रह गए किसी रिश्ते को उठाने के लिए कुछ देर घुटनों के बल चले हों कई सौ मौसम आए गए होंगे मगर जो चीज कभी न बदली वो थी बाथों का असली स्वाद इन्हीं सीढ़ियों पर बैठने से ही आता था इन सीढ़ियों के पास बैठकर दूर से दूर के रिश्तों ने अपने सुख दुख बांटे थे वे चाहे जिधर से भी घर में आते मगर बैठते वहीं थे सीढ़ियों के पास सीढ़ियों के उस कोने में शायद कोई जादुई सम्मोहन रहा होगा बच्चे भले ही फंस जाते या उकड़ू हो जाते मगर कोई खेल जो दो तीन लोगों के बीच खेला जा सकता हो वो उसी जगह खेला जाता सीढ़ियों ने जब दीवार से बाहें छुड़ाईं, तो मां रसोई से बाहर निकल आई ब्रश मिट्टी में गिर गया और जूतों पर धूप आ गई पिता ने रेजर को झाग लेके कालों के अतबीज में रोक लिया दादा ने खद्दर की मुलायम धोती से अपना चश्मा पोंछा, ये एक अनहोनी थी ऐसा कभी नहीं सुना गया था कि सीढ़ियां भी बाहें छुड़ाकर कहीं जाने के बारे में सोच सकती हैं उनका होना उसी तरह तय था जैसे वे थीं। सीढ़ियों के बारे में सारे काम पहले से ही तय थे सीढ़ियों द्वारा अपने बारे में सोचे जाने से अधिक पहले से ही सोचा हुआ और पूर्व निर्धारित था इस तरह सीढ़ियों के दीवार से बाहीं छोड़ा लेने के बाद त्वरित रूप से जो भी घटित हुआ वो सब भी उतना ही अचरज भरा था आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक अनहोनी के बाद बहुत सारी अनहोनी त्वरित रूप से घटित हो गई माँ का रसोई से बाहर निकल आना पिछले जितने भी साल याद आते हैं उन सालों के दौरान मां को कभी छप्पर के छज्जे के नीचे से इस तरह बाहर निकलते हुए नहीं देखा गया था माँ कभी भी किसी घटना पर इस तरह प्रतिक्रिया नहीं करती थी कि एक चूल्हे और चार लोगों के बैठने जितनी जगह से अचानक बाहर आ जाए ब्रश जो बरसों से धूल झाड़ते हुए लगभग गंजा हो गया था खुद धूल में जा गिरा जूते जो कि आमतौर पर ठोकरों और मौसम की तकलीफों से पावों को बचाए रखने के लिए बने थे उन पर सीढ़ियों के हटते ही इस तरह धूप फैली मानो वे खुद अनाथ हो गए हों सुना यह भी गया था कि जिसने दूसरों के लिए उम्र भर तकलीफें उठाई थीं, एक दिन उनके लिए कोई नहीं था जूते भी अचानक से इतने बेछाव हो गए थे पिताजी दाढ़ी बनाने में इतने पारंगत थे कि बिना इना देखे साफ सुथरी बिना कटे छिले वाली दाढ़ी बना लिया करते थे उनके पास कुछ चीजों के लिए एक अजीब तरह की इग्नोरेंस थी वे लेदर शेविंग क्रीम की जगह नहाने के साबुन से झाग बनाया करते थे जबकि शेविंग क्रीम भी वहीं रखी हुई हुआ करती थी जहां साबुन रखा होता था वे खाना खाने के लिए टेबल की जगह स्टूल पर थाली रखना पसंद करते थे भले ही टेबल सामने रखी हो और स्टूल कहीं दूर से लाना पड़े पिताजी के बारे में यह भी तय था कि वे जिस काम को कर रहे होते थे उससे नजरें हटाए बिना पूछे गए प्रश्न का जवाब दिया करते थे किसी ने कभी ये शिकायत नहीं की थी कि पिताजी बिना बात सुने या अपनी मर्जी से हां हूं वाले जवाब दे रहे हैं ये पहली बार हुआ था कि पिताजी का रेजर झाग लगे चेहरे के अधबीच रूक गया था आज तक ये पहला अवसर था कि उन्होंने किसी काम को बीच में विराम दिया हो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि वाली नजर से बिना आईना देखे दाढ़ी बनाने के काम को रोक लिया था बस सामान्य जो हुआ वो था दादा का मुलायम वाली खद्दर की धोती से अपना चश्मा पहुंचना इस बात की तफसील में जाया जाता और फिर बारीकी से देखा जाता तो एक गहरा शक दादा पर भी हो सकता था कि वे सीढ़ियों के ऐसा करने के बारे में कुछ पहले से जानते थे लेकिन उन पर किसी ने शक नहीं किया क्योंकि उनके पास अनुभवों से भरा जीवन था वे शायद ऐसे बहुत से हादसों की जानकारी रखते होंगे या फिर ऐसा भी संभव था कि उम्र ने उनकी प्रतिक्रिया करने की गति को शिथिल कर दिया था सीढ़ियों ने दीवार से अपनी बाहीं छुड़ाईं और वे बाहर खुले रास्ते पर आ गई रास्तों को इससे गरज नहीं थी कि इतने दिनों कैसा स्टफ उनका उपयोग करता है वे रोज बुहारी जाने से उकता गए थे रास्तों का वास्ता कचरे और गंदे पानी की नालियों से था कचरा रास्ते के लिए अभिशाप था गंदे पानी की नालियों की गंद रास्तों के लिए रोमन सभ्यताओं के विकास की कहानी से अधिक जिज्ञासा नहीं जगा पाती थी उन्हें अपने आविर्भाव की तिथि का कोई दर्प न था उन्होंने किसी एक स्थान से एक ही दिशा में चलकर जाने वाले धरती के प्रथम जीव को अपना आविष्कारक सोच रखा था उस जीव के प्रति रास्तों के मन में कोई खास सम्मान अथवा असम्मान भी न था रास्तों ने हर किसी का रास्ता बन जाने का खूब पश्चाताप किया था इतिहास में दर्ज ब्योरों के अनुसार आतताइयों हमलावरों चोर लुटेरों और असामाजिक तत्वों के काम आ जाने के कारण रास्तों का खुद से मोह भंग हो गया था कुछ रास्तों को इस बात का भी बेहद अफसोस था कि महाराजाओं हुक्मरानों की देखा देखी शहर के कोतवाल और हर अदने सिपाही ने भी अपने लिए सुरक्षित रास्ते घोषित कर लिए थे इन पर उनकी जितनी पहुंच होती उतना ही लंबा हुक्म चलता ये एक तरह से नाइंसाफी थी रास्तों ने सीढ़ियों को घर से बाहर आते देखा तो मगरमच्छ सी गुलाची खाई सारा कूड़ा करकट किनारों पर सिमट गया ऐसा होना बेहद लाजमी था हर कोई अपनों के लिए कितना कुछ तो करता है रास्तों सीढ़ियों के स्वागत में खुद को साफ सुथरा कर लिया था रास्तों और सीढ़ियों में सदियों पुरानी निकट की रिश्तेदारी थी जहां सीढ़ियां खत्म होती थीं, वहां रास्ते शुरू हुआ करते थे रास्तों से थके लोग सीढ़ियों पर बैठ जाते सीढ़ियां रास्तों की गोदी में सर रखकर सो जाया करती थीं। हर मौसम में सीढ़ियों का अपना एक रंग हुआ करता था गर्मियों में सीढ़ियां किसी पंखे की तरह हवा दिया करती थी सर्दियों में धूप की बाटिया सेंकती बारिशों में चमकती हुई आंखें मटकाती रहती रास्ते ने जाती हुई सीढ़ियों के चेहरे पर आज कोई खुशी कोई अफसोस नहीं देखा रास्ता न मुस्कुराया न रोया उसकी आंखें भी पनियल नहीं हुईं। वो सम्मोहन की मुद्रा में उल्टे पड़े घड़ियाल की तरह आसमां को अपना पेट दिखाता रहा जिस तरह सीढ़ियों के लिए भी उनके होने का स्थान और काम तय था वैसा ही कुछ रास्तों का भी था सीढ़ियां किसी ऊंचाई की ओर जाती या फिर उतरा करती थीं। रास्तों के बारे में ये प्रसिद्ध था कि वो कहीं जाया करता है लोग पूछा करते थे कि ये रास्ता कहां जाता है ऐसे पूछने वालों से कुछ मस्खरे कहते थे कि रास्ते कहीं नहीं जाते वे वहीं पड़े रहते हैं लेकिन ये सच बात न रास्ते समय के साथ चलते रहते थे वे आपको समय से आगे पीछे होने का सही ठिकाना बताने का हुनर रखते थे जंगल के कांटों भरे दरख्तों पहाड़ की खड़ी ऊंचाई नदी के वेगवान किनारों से निपटने के लिए रास्तों का निर्माण किया गया था कुछ रास्ते ऐसे भी थे जैसी मोहब्बत भरी नजर होती है और कुछ युद्ध के मैदानों तक जाने वाले हालांकि रास्तों ने कभी किसी को टोका नहीं कि युद्ध के रास्ते पर चलकर नफरत के मैदान के पार कोई मोहब्बत करने नहीं जाएगा लेकिन लोगों ने जो सोच लिया था वो मिट नहीं रहा था बस इसी तरह चोर रास्ते भी थे और साहूकार रास्ते भी सीढ़ियों के बारे में इतना ज्यादा न था उनके बारे में जितना सोचा गया था वो सब दीवार से बाहीं छुड़ाकर रास्ते पर आ जाने से बेकार हो चुका था सीढ़ियां रास्तों से होती हुई चौराहे के पास पहुंच गई चौराहा भीड़ से उबा हुआ था चिल्लपों से थक उसने अपने कानों में घने बाल उगा लिए थे संभव है कि उसे सब रास्तों का सच मालूम हो गया था और वो संयस्त जीवन जी रहा था इस सन्यास में देह को कष्ट दिए जाने का भाव नहीं दिखाई पड़ता था कई बार ऐसा लगता कि चौराहा वलय में घूर्णन कर रहे मस्करों और कमसिन लड़कियों की कलाबाजियां देखने जैसा जीवन जी रहा था उसको किसी नवीन और अप्रत्याशित घटना की आशा नहीं थी सीढ़ियों को अपनी ओर आते देखकर भी चौराहे के मन में कौतूहल नहीं जगा कुछ लोगों का ये भी आरोप था कि चौराहों को सही रास्तों का पता मालूम है वे जानते हैं कि किस तरफ जाने से क्या मिलेगा अपने इस ज्ञान के कारण चौराहे अभिमान से भर गए थे वे अक्सर उपेक्षा भरी निगाहों से मुसाफिरों को देखा करते थे कोई अगर उनके पास आराम करने लगता तो वे एक जादुई मंत्र का जाप करके मुसाफिर को वश में कर लिया करते थे इस जादू से घिरे मुसाफिर को ये समझ में नहीं आता था उठकर आगे चल दूं या यहीं आराम करता रहूं। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि चौराहों को गलत रास्ता बताने में मजा आता है सीढ़ियों को अपने पास आते देखकर चौराहे ने एक लंबी सांस भरी और खुद का पीठ सीने में छुपा लिया चौराहों और सीढ़ियों का भी सदियों पुराना रिश्ता था चौराहों के माथे को खुजाने के लिए कनखजूरे इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़कर आया करते थे कनखजूरे चौराहों के मित्र नहीं थे वे हाकिम के हर कारे थे उनका काम था जिस किसी ने भी गलत रास्ता बताया हो उसके सिर की खेती को सही कर दिया जाए। कनखजूरे अपने सौ जोड़ी पावों से चौराहे के सिर को खुजाकर सही आकार में ले आते और वो काफी समय तक ठीक ठाक काम करता था सीढ़ियों से चौराहे ने कुछ नहीं कहा वो सोचने लगा कि अपने बारे में लोगों की गलत बातें सुनते हुए कितना थक चुका हूं उसने खुद से ही कहा कि मैं सिर्फ इतना ही बताता हूँ कि किस तरफ रास्ता जाता है भला बुरा सोचना मुसाफिर का काम है मैं अपने घर में मुसाफिरों को आराम करने देता हूँ और अगर वे आराम के मुंह में फंस जाते हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है उसे एक अच्छी बात याद आई कि सीढ़ियाँ न होती तो किस तरह नन्हे बच्चे मुझ वो ये सोचकर खुश था की सीढ़ियाँ उसके साथ थी चौराहे ने पीपल की ओर देखा पीपल कोई महाज्ञानी नहीं था मगर उसके पत्तों के आकार के कारण रात को हवा से अनेक प्रकार की आवाजें निकला करती थीं। उन आवाजों से डरकर लोग सुबह उसे पूजा करते थे ये भी कोई नई बात न थी जमाने का दस्तूर ही कुछ ऐसा था कि जिससे भय था उसी से सबको प्रीत थी पीपल हल्की छांव वाला भूतों के वास वाला किंतु पूज्य था कुछ लोग इन बातों से सहमत न थे वे कहते थे कि आसमान की सारी बिजली पीपल के पत्तों से बनती है कुछ कहते थे कि दिल जैसी शक्ल का ये पत्ता वास्तव में सारी अग्नि को इकट्ठा करके पत्ती की सुई जैसी नोक पर रखता है ये अगर किसी के दिल में चुप सके तो वो उम्र भर के लिए उसका गुलाम हो जाता है ये मालूम न था कि सीढ़ियों के घर से बाहर आ जाने में पीपल के दिल जैसे पत्तों की कोई भूमिका थी या नहीं मगर चौराहों का पीपल की तरफ देखना एक शक जरूर पैदा कर रहा था पीपल ने दलदल दल के पानी सोखू यूकिलिप्टस के ऊंचे पेड़ों की ओर देखा ऐसा माना जाता था कि ये पेड़ दुखों के नासूर को सुखा सकने का हुनर रखते हैं ये जिस तरह जमीन के गहरे से पानी को सोखकर हवा में उड़ा देते हैं उसी तरह दुखों को सूखकर जख्मों पर भी सूखी पपड़ी ले आते हैं इसीलिए आसमान की ओर सिर उठाये वो खड़े रहते हैं यूकिलिप्टिस ने कौओं के पांखों में खुजली की कौआ बड़ा चतुर पक्षी समझा जाता है लेकिन अपनी मीठी बोली से पहचाने जाने वाली कोयल हर साल उसके अंडों को घोसलों से गिरा देती थी कोयल उस घोसले में अपने अंडे रख जाती कौआ कोयल के बच्चों को पालता जाता था मीठी जुबान वाले धोखेबाज ही हुआ करते थी किंतु ये कभी समझ में नहीं आया कि दुनिया ये सब जानते हुए भी कौए को चतुरपक्षी कहना क्यों जारी रखे हुए थी कौओ ने देखा कि बिना सीढ़ियों वाली छत बहुत सुरक्षित दिखने लगी थी उन्होंने पाया कि अब मुंडेरों पर पहुंचने के लिए आदमी को आदमी के ऊपर खड़े होना होगा सब घरों में उदासी और आशंकाएं पसरी हुई थीं। सीढ़ियों के घर से निकलते ही सही कद के आदमियों की गिनती होने लगी थी बांस से छत की ऊंचाई नापी जा रही थी बूढ़े होते सठियाए हुए नपारों के चेहरों के समर्थन में दादा ने अपना चेहरा कठोर कर लिया था वे इस बात पर अडिक थे कि घर अपने लिए सीढ़ियाँ बनाता है सीढ़ियों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है सीढ़ियों की उपयोगिता घर के मन पर निर्भर है सीढ़ियां अगर अपने मन के अनुसार चलने लगेंगी तो एक दिन सब कुछ तबाह हो जाएगा दादा की हम उम्र औरतों के चेहरे पर और दिल में दादा के विपरीत भाव थे असीम उपेक्षा का सैलाब उनकी आंखों की कोर के बांध से टूट बहने को था उन्होंने मुंह फेरकर अपनी उम्र की चुप्पी का बदला ले लिया था पिताजी तिरस्कार भरी निगाह से नाप नापतौल करते हुए लोगों को देख रहे थे उन्होंने कई सप्ताह पहले ही सबके सामने कह दिया था कि घर और सीढ़ियां एक दूसरे की पूरक हैं सीढ़ियां सिर्फ कब्रों के लिए नहीं होती लोगों का कहना था कि सीढ़ियां हमने बनाई हैं इसलिए ये हम तय करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए सीढ़ियों को यह अधिकार कभी न मिलेगा कि वे स्वेच्छा से जहां चाहे वहाँ रहीं पिताजी उस समय जरूर कुछ चिंतित थे मगर उन्होंने दादा व अन्य लोगों की परवाह किए बिना कहा था सीढ़ियां खुद अपनी इच्छा से मुड़ सकती हैं आखिर वे भी घर का ही हिस्सा हैं घर बहुत खाली हो गया था पाबंदियां लगी हुई थीं, लेकिन फिर भी मां ने सीढ़ियों के नीचे रखे जूते उठा लिए और छोटे चाचा ब्रश पर फूंक मारकर धूल झाड़ने लगे ऐसा करना समाज के विरुद्ध जाने जैसा था लेकिन चाचा दूर शहर के एक आदमी का पता जानते थे उस आदमी के पास एक ऐसी तलवार थी जिसमें से आग निकला करती थी लोगों ने चाचा की तरफ देखते हुए फुसफुसाहट में कहा कि इसीलिए आदमी को कभी ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए पढ़ा लिखा आदमी समाज की नींव खोदने के सिवा कोई काम नहीं करता किताबें उसकी अक्ल निकाल लेती है घर के भीतरी कोने से दादी ने आवाज दी ये आवाज नहीं रुदन था धरती को पलटो उसे सांस लेने दो हल चलने में सीना फटता नहीं कोख फलती है ऐसी आवाजें सदियों सुनी गई थीं और नियम से अनसुनी कर दी गई थीं। चौराहे के पार लोग सांस रोके खड़े थे पीपल के पत्ते सिहरने से डर रहे थे कौओ ने शोक गीत की तैयारियां शुरू कर दी थीं। मौसम रास्ते चौराहे सक्रिय गलियाँ और पेड़ चुप थे 21वीं सदी के रंग उड़े एक होर्डिंग पर नीलकंठ बैठा था होर्डिंग पर एक मुस्कुराती हुई नन्ही लड़की का धूमिल चेहरा बना हुआ था एक अध आदमी ने होर्डिंग को पढ़कर बताया था कि उस पर वेद से लिया एक श्लोक लिखा है इसका आशय है कि अग्नि स्त्रीलिंग है इसी से जीवन है और इसी से मृत्यु आइए इसका सम्मान करें मौसम चिंतित था कि सीढ़ियां क्या करने जा रही है कि औचक सबका ध्यान प्रेम पनवाड़ी की आवाज से टूटा सीढ़ियां और मोहब्बत पद होने के सिवा जो दूसरा काम कर सकती हैं वो है बावड़ियों में डूबकर आत्महत्या करना क्षणिक आवेश में कही इस बात से पनवाड़ी को खुद की जीभ पर बहुत गुस्सा आया गुस्सा हुए पनवाड़ी ने मुंह में तेज चूने वाला पान रखकर अपनी ही जीप को काट दिया कौओं ने यूकेलिप्टस पेड़ों पर बैठकर अपनी पांखें अकड़ से फैला दीं उन्हें पता था कि कल बिना सीढ़ियों वाले घर से कोगोल यानी मातमी भोजन के लिए बुलावा आएगा दूसरे दिन पिताजी ने कहा कि जिंदगी में आखिरी बार चुप रहकर दादा की बात मान लो मैं उनको जीते जी मरते हुए नहीं देखना चाहता हूँ ऐसा कहते हुए वे रो रहे थे मां ने घोषणा की कि वे जीवन से विदा ले चुकी हैं और चाचा का गुस्सा जो बाहर के लोगों के लिए था अब अपने ही लिज परिवार पर उमड़ रहा था दोपहर होने से पहले लोगों के समूह से एक राय होकर आवाज आई कि इस घर से बाहर गई सीढ़ियां हम सबके लिए मर चुकी हैं उनमें हमारी प्रतिष्ठा के लिए थोड़ी भी शर्म हो तो मुंह अंधेरे कहीं जाकर सच में मर जाना चाहिए कौवे गोल गोल चक्कर लगा रहे थे लोगों ने कहा देखो वो आत्मा मुक्त है एक मूर्ख पक्षी को इसीलिए चतुर कहता आया आदमी खुश था मगर ये समझ में नहीं आ सका कि दुखों को हरने वाला चिंताओं की पोटली को चुरा ले जाने वाला नीलकंठ आखिर उस रंग उड़े होर्डिंग पर क्यों बैठा था किशोर चौधरी की कहानी चौराहे पर सीढ़ियां कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा डैश पाठ डॉट ब्लॉक